आज 27 मई 2019 हज़ार का दिवस है और मैं आप सबका हरे हृदय कार्यश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हम पिछले हफ्ते तक प्रश्नोपरिषद पर चर्चा कर रहे थे और वो प्रश्नोप्रिषद की चर्चा पिछले हफ्ते हमने पूर्ण की जिसमें छह प्रश्नों के माध्यम से गुरुदेव के कृपलाद ने शिष्यों की जिज्ञासाओं की जिज्ञासाओं को शांत किया और उन्होंने क्रम से उत्तरोत्तर प्रश्नों के माध्यम से साधक की योग्यता जो परमेश्वर को जानने समझने की ब्रह्म को अद्वैत को समझने की योग्यता को स्थिर किया वो हमने पिछली बार देखा था और अंत में ये जाना था कि ओम की उपासना से जो समग्रता से उपासना करता है उसके द्वारा उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है या लोक की प्राप्ति और जो उसकी विच्छिन्नता से उपासना करता है जैसे संसार की अलग रखें आत्मा को लग रख उसकी आवागमन की स्थिति में उसे गिरना पड़ता है इस तरह से हमने प्रश्नोपनिषद का जो अध्ययन किया था वो पूर्ण किया और अब हम आगे केणोपनिषद का अध्ययन आज से शुरू करने जा रहे हैं तो केणोपनिषद जैसा कि आप सब जानते हैं सर्विदित है कि समस्त उपनिषद वेदों से लिए गए हैं और केनोपनिषद सामवेद से लिया हुआ है और इसकी जो सामवेद की जो तलोकार शाखा है उसके नवा अध्याय को हम केणपनिषद कहलाते हैं इस केणपनिषद में परमेश्वर या ब्रह्म को समझने के लिए एकदम बड़े स्पष्ट रूप से निरूपण किया गया है कि परमेश्वर को कैसे समझ सकते क्योंकि तो परमेश्वर को समझना और संसार की किसी और बात को समझने में मूलभूत अंतर है परमेश्वर को इंद्रियों के द्वारा समझना नितान्त असंभव है वही बात यहाँ पर किनिषद में प्रथम खंड में कही गई है कि परमेश्वर को जब हम समझना चाहते हैं तो संसार के समस्त ज्ञान की तुलना में परमेश्वर को समझना एकदम भिन्न है संसार के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है हर ज्ञान के साथ अज्ञान का दायरा बढ़ता चला जाता है और उन्हें इंद्रों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है हम कुछ ज्ञान संसार का कान से कुछ नाक से कुछ आँख से कुछ स्पर्श करके कभी कहीं जाके कुछ करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन परमेश्वर इन सबसे विलग है अलग है उसका कारण क्या है कि ज्ञान प्राप्त करने वाली जो जितनी इंद्रियाँ हैं वो स्वयं उनके पीछे परमेश्वर खड़ा है और उन इंद्रियों में जानने की जो क्षमता है ज्ञान की जो क्षमता है वही ब्रह्म है इसलिए स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है और वही अंतिम ज्ञातव्य है जैसे कि प्रश्नोपनिषद में हमने समझा था जो अंतिम जानने लायक बात वो ब्रह्म ही है और उसी को जानने से समस्त कर्मफल से हम मुक्त हो सकते अब यहाँ पे जो नवा अध्याय शुरू होता है वेद में सावेद का इसके पहले जो आठ अध्याय थे उन आठ अध्याय में कर्मकांड का वर्णन था कर्मकांड के द्वारा हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए योग्यता प्राप्त करते हैं जीवन की जो हमारी कठिनाइयां हैं उनका सामने करने की क्षमता हासिल होती है हमारे हृदय में जो कलुषितता है वो कम होती है और उन वैदिक कर्मों के द्वारा कहते हैं कि जैसे दर्पण का मार्जन होता है या जब उसके ऊपर हम पॉलिश करते हैं तो हमको दृश्य ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है वैसे ही वैदिक कर्मों के द्वारा हमारे चित्त का मार्जन होता है या उसकी शुद्धि होती है जिसके द्वारा हम उस परमेश्वर को समझने की योग्यता हासिल कर लेते हैं क्योंकि जब हम संसारिक ज्ञान के आदि होते हैं तो हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है जो इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला है उसका ज्ञान तो मात्र अगर हम कर्म करते हैं कर्म से मतलब है पूजा है आराधना है तब जब दान या तीर्थाटन या जितने भी हमारे वेदोक्त कर्म हैं यज्ञ उनको करने से अगर हम सोचें कि क्या फल मिलेगा तो ये फल इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे है? फल एक ही कर्म का भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे अगर हम सकाम रूप से कोई काम करें अगर हम कहें कि हमको इस कार्य की सिद्धि के लिए ये कर्म करना है तो उसका सीमित फल होता है। यानी उस कार्य की सिद्धि से आगे उसका कोई फल नहीं होता दूसरी बात सकाम कर्म आपको सदा कर्म के बंधन में जकड़ता चला जाता है क्यों क्योंकि जो भी आप मानते हो जो हम ब्रह्मांड से ब्रह्मांड की शक्तियों से मांगते हैं वो हम का हमारा उस पर देनदारी हो जाती है वो हमारे लिए उधार है जो हम ब्रह्मांड से शक्तियों से लेते हैं जो हमको प्रकृति रूप से प्राप्त नहीं है फिर भी हम लेना चाहते वो हम पर उधार होता है। ये कर्मफल का कारण है लेकिन उसी कर्म को अगर कोई निष्काम भाव से करता जैसे पूजा करता है यज्ञ करता है उसके कोई इच्छा नहीं है कि सब परमेश्वर तुमको समर्पण मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं आपकी प्रीति के लिए काम कर रहा हूँ आपके प्रेम के लिए कार्य कर रहा और वो सत्कार्य करता है लोगों की सेवा करना है या सामाजिक कार्य करना है यज्ञ करना है पूजा करना है तीर्थाटन करना है पवित्र नदियों में स्नान करना है उन सब के पीछे उसके ईश्वरीय प्रेम के सिवा और कोई इच्छा नहीं है तो ऐसा व्यक्ति अपने चित्त को शुद्ध करता वो उन कर्म फलों में नहीं बंधता कहते हैं कि ऐसा निष्काम कर्म आपको वो योग्यता प्रदान कर देता है जिससे परमेश्वर ब्रह्म उसका बोध हमको होने लगता है यानी परमेश्वर को बोधित होने के लिए परमेश्वर को समझने के लिए हमें जो योग्यता या आंतरिक ज्ञान अंतर्दृष्टि इंटी नॉलेज चाहिए इनर विजडम वो उस निष्काम कर्म से प्राप्त होती है और अंततः ब्रह्म को समझना ज्ञान से ही संभव है लेकिन उस ज्ञान की योग्यता निष्काम कर्म से प्राप्त हो सकती है ये केनोपनिषद का आरंभिक कथन है उसके बाद ये केनोपनिषद का नाम केनोपनिषद क्यों रखा गया है? क्योंकि ये केन शब्द से शुरू होता है केन का मतलब होता है किसके द्वारा किससे से यह प्रश्न से शुरू होता है उपनिषद जब कोई शिष्य अपने गुरुदेव से ये प्रश्न करता है क्योंकि प्रश्न शिष्य करता है जवाब गुरु देते हैं तंत्र में प्रश्न मां पार्वती करती हैं जब आप शिव देते हैं ऐसे यहां पर वेदों में और वेदांत में शिष्य प्रश्न करता है गुरु उसका उत्तर देते तो वो प्रश्न करता है शिष्य क्यों कौन है कि किसकी इच्छा के द्वारा पतती प्रेशितम मन ये मन किसकी इच्छा के द्वारा प्रेरणा लेकर अपने विषय में गिरता है जैसे आप आज बैठ के कुछ भी सोचने लगे तो ये मन तो जड़ है जब हम इस शरीर के अंदर नहीं होंगे यानी इस शरीर में जब प्राण नहीं होंगे तो ये मन सोचना बंद कर देगा मन किसी विषय में नहीं जाएगा आँखें किसी विषय को नहीं देखेंगी चाहे वो आँखें वैसी ही रह जाएं। कान कुछ नहीं सुनेंगे तो ये मन अपने विषय में गिरता है तो ये कौन है जिसकी इच्छा मात्र से अपने विषयों की ओर जाता है केन प्राण प्रथमा प्रेति ये प्राण किसकी प्रेरणा से ये जीवन का आधार बने हुए हैं इस जीवन को चलाते हैं ये प्राण किसकी प्रेरणा से इस शरीर में टिके हुए कौन है जिसकी प्रेरणा से ये शरीर में प्राण टिके हुए हैं और केंद्रशिता वाचमिमा वदंत चक्षु श्रोत्रण का वो देवो यु। युनक्ति। अब वो कौन है वो कौन देव है जो हमारी वाणी है उसको बोलने की प्रेरणा देता है कौन है जो कान को सुनने की प्रेरणा देता है और कौन है जो हमारी समस्त इंद्रियों के पीछे खड़ा है किसकी प्रेरणा से ये मन ये आँखें ये श्रोत्र ये जीव ये सब अपने अपने विषयों की ओर जाती है इसके पीछे किसी की इच्छा तो है क्योंकि जब तक किसी का कोई इच्छा न हो तब तक इंद्रियाँ कैसे किसी जड़ कारक की ओर जाएंगी और कैसे वो चुनेंगी अगर हम ये कहें कि वो इंद्रियां स्वयं जीवित हैं वो स्वयं चेतन हैं और वो अपने स्वयं की इच्छा से विषयों की ओर जाती है मन स्वयं की इच्छा से विषयों की ओर जाता है नाक कान आँख हाथ पैर पायु उपस्थ ये सब अपनी अपनी इच्छा से अपना अपना काम करते हैं ये अगर हम तर्क दें तो क्या ये संभव है क्या ऐसा हो सकता है ये इसलिए असंभव है क्योंकि ये पहली बात तो ये जितनी इंद्रियां हैं ये सब जड़ हैं और अगर हम ये कहें कि ये चेतन हैं तो इतने सारे चेतनों में आपस में तालमेल कौन करता है कौन है वो फिर इनका आपस में सामंजस्य जुटाएगा क्योंकि जब कोई आँखें देखेगी कि एक विभत् दृश्य है तो पैर दौड़ने लग जाते हैं कि भागो यहाँ से कान सुनते हैं कि यहाँ पर कुछ खतरा है तो पैर चलने लग जाते हैं आँखें देखती हैं कि कोई मुझ पर हमला कर रहा है तो हाथ उसको रोकने लग जाते हैं तो इन इंद्रियों के बीच में एक आपसी तालमेल है तो फिर हम हाँ अगर हम कहें कि हर इंद्रिय स्वतंत्र है तो फिर इनमें तालमेल कौन करता है इनमें कोऑर्डिनेशन कौन करता है क्योंकि इनके पीछे कोई तो ऐसा है कोई तो ऐसी शक्ति है कोई तो ऐसी हस्ती है जो इन सबको आपस में जोड़ के रखती है अब चूंकि हम इतना समझ सकते हैं कि एक जहाज़ में जैसे एक ही कप्तान होता है एक देश में एक ही प्रधानमंत्री होता है एक ब्रह्मांड में एक ही सूरज होता है ऐसे ही हम इतना तो समझ सकते हैं कि शरीर में एक ही शक्ति है क्या हम इस शरीर को हिस्सों में नहीं बांटते? इस शरीर को हम समग्र रूप से देखते हैं हम जानते हैं कि हम अंदर से कितनी दुविधाओं में हों आखिर निर्णय एक ही होता है। हम कई बार सोचें वहाँ जाएं चाहे न जाए वहाँ चलें कि अपन न चलें लेकिन अंततः कुछ कुछ एक निर्णय बुद्धि लेती कि चलो अब चले चलते हैं या आज तो नहीं ही जाते हैं ऐसा कोई एक निर्णय हम लेते हैं तो कौन है उसके पीछे किसकी इच्छा से ये निर्णय हुआ कौन है जिसकी इच्छा से हम अंतिम निर्णय लेते हैं और उसके बाद इंद्रिया उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य हमारे पैर उस बात को मानते हैं कि हम वहाँ चलेंगे आंखें मान लेती हैं कि चलो ये नहीं देखना यहाँ से चलो कान मान लेते हैं कि हाँ इस बात को सुनो और फिर उसके आगे ऋषि कहते हैं कि न केवल वो सुनता है लेकिन वो उसका अर्थ भी निकालता है न केवल वो सुनता है वरन उसका पूर्व अनुमानों से तुलना भी करता है पूर्व अनुभवों से भी तुलना करता है न केवल वो देखता है लेकिन वो उन पूर्व अनुभवों से उस दृश्य की तुलना भी करता है इस तरह से जब वो समस्त इंद्रियाँ अपनी अपनी जानकारी लेकर आती हैं तो वो कौन है जो उनका विश्लेषण करता है इसे विश्लेषक कोई एक ही है जिसकी इच्छा मात्र से ये इंद्रियाँ अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होती हैं और जिसके अधीन हैं ये समस्त इंद्रियाँ जिसके अधीन हैं मन जिसके अधीन है, उसे हम क्या कहेंगे वो कौन है यही इस उपनिषद का पहला प्रश्न है जो शीर्षक गुरु से पूछता है कि किसके द्वारा किसकी इच्छा के द्वारा भेजी हुई इंद्रियां, किसकी इच्छा से प्रेरित इंद्रियां अपने अपने कार्य में अपने अपने विषयों की ओर प्रवृत्त होती हैं ये इनका पहला प्रश्न है तब वो ऋषि क्या उत्तर देते हैं कितना सुंदर उत्तर है कि इस तरह का उत्तर तभी संभव है जब हम सांसारिक ज्ञान से लौटकर कर अंतर्मुखी हो बाहर से इस बात को समझाना संभव नहीं है जैसे साधु निश्चलदास जी ने कहा था मति न लखे जि ही मति लखे सोमय शुद्ध अपार की आंखें बुद्धि बुद्धि कैसे उसको देखेगी जिसके कारण बुद्धि देखती है क्योंकि बुद्धि के पीछे खड़ा है बुद्धि सामने देखती है पूरे संसार को देखती है पूरे संसार का ज्ञान प्राप्त करती है लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले का ज्ञान वो प्राप्त कैसे करेगी कि मति ना लखे बुद्धि उसको नहीं देखती है जी ही मति लखे जिसके कारण बुद्धि देखती है सोमय शुद्ध अपार वो मेरा वास्तविक परिचय है मैं रियल आइडेंटिटी मेरा वास्तविक परिचय वो है जिसके कारण ये बुद्धि देखती है वो मेरा वास्तविक परिचय है वो उत्तर क्या देते हैं कि श्रोत से श्रोतम वो कौन है जो प्रश्न था कि वो कौन है किसके द्वारा इच्छित तो और परिचित ये इंद्रियाँ अपने अपने विषयों की ओर जाती हैं तो ऋषि कहते हैं वो श्रोत से श्रोतम वो कान का कान है वो चक्षु का चक्षु है वो मन का मन है वो प्राण का प्राण है यानी प्राण भी अपनी जिंदगी के लिए वो उस पर आधारित है अगर वो हम कहें कि हम प्राण पर आधारित हैं हमारा जीवन प्राण पर आधारित है तो प्राण भी उसी पर आधारित हैं कान भी उसी पर आधारित है आँख भी उसी पर आधारित है ये चर्म भी उसी पर आधारित है ये समस्त दसों इंद्रियाँ हमारे शरीर में उसी पर आधारित है और हमारा मन बुद्धि अहंकार नाम का अंधकरण भी उसी पर आधारित है वो उसी के द्वारा वो प्रेरणा प्राप्त करता है इसलिए वो सीधी सीधी उसका नाम न लेते हुए उसको इनडायरेक्ट बताते हैं पूरी उपनिषद में एक्सक्लूजन मेथड यूज़ किए यानी ये भी नहीं ये भी नहीं इसको नेति नेति बोलते हैं कि ये भी नहीं ये भी नहीं संसार में ऐसा कोई नहीं है जो उस कोई इच्छा को, को उत्पन्न कर सकता है वरन वो इनडायरेक्टली या सीधे सीधे न बताते हुए उसके और इशारा करते हैं कि वो कानों का कान है वो आँखों की आँख है वो प्राणों का प्राण है प्राण से प्राण है वो चक्षु से चक्षु वो वह आँखों की आँख है इतिमुच्च धीरा यानी ये जो बात जो धैर्यवान पुरुष समझ लेता है धैर्यवान क्यों बोला जाता है कि जब हम उतावले में कोई बात समझना चाहते तो संसारी बातों को तो समझ सकते किसी ने जल्दबाजी में भी बात कही हमको समझ में आ जाती है लेकिन यहाँ एक धीर पुरुष ही होता है जो शांत चित्त अंतर्मुखी हो सके जिसमें इतनी क्षमता उत्पन्न हो गई कि वो जो अंतर्मुखी होके अपने भीतर झाँक सके इन इंद्रियों को अपने वास्तविक या कुदरती प्रवाह से रोक के उनको भीतर की ओर मोड़ सके उस प्रवाह को भीतर मोड़ने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। एक साहस की आवश्यकता होती है। और उस धीर के पास ही वो साहस होता है वो बल होता है जो इंद्रियों को अंतर्मुखी बना सकता है और तभी वो इन बात को समझ सकता है और कहते हैं कि जो इसको समझ जाता है वो इस शरीर को छोड़ने के बाद अमृत तत्व तो प्राप्त कर है गुरु कहते हैं कि जो इस बात को जान लेता है कि वही आँखों की आँख है वो प्राणों का प्राण है वो आँखों की आँख है जो कानों का कान है जो समस्त मन का मन है वही जो तुम पूछ रहे हो वही इसका उत्तर है कि वो इन सब को कोऑर्डिनेट करता है सब उसके बीच में खड़ा है और वो उसकी इच्छा से ही मन अपने विषयों में जाता है उसकी इच्छा से ही कान सुनते हैं उसकी इच्छा से ही आंखें देखती हैं और इतना ही नहीं आंखें जो देखती हैं वो उसी को दिखाती हैं कान जो सुनते हैं उसी को सुनाते हैं जबान जो चखती है उसी को चखाते हैं हाथ जो छूते हैं उसी के लिए काम करते हैं यानी समस्त इंद्रियां उसके अधीन हैं और उसी के लिए काम करती हैं यानी वही है स्वामी इन इंद्रियों का वही देव है जो इंद्रियों का भी स्वामी है मन का भी स्वामी है तन का भी स्वामी है और समस्त मन और तन उसी के लिए कार्य करते हैं उसी की इच्छा से प्रेरित होते हैं इसको हमने जैसे काश्मीर शैव दर्शन में पढ़ा था कि अनुसंधित सा करो एक छोटे से कार्य की भी अनुसंधित सा करो जैसे आपने एक पत्थर उठाया हाथी तो उंगलियों ने उस पत्थर को जकड़ा, उस उंगलियों के पीछे वो मांसपेशियाँ हैं जिन्होंने उस उंगलियों को पत्थर के आसपास कस दिया उन मांसपेशियों के पीछे स्नायु तंत्र है जिसने उस मांसपेशियों को उस पत्थर को पकड़ने की प्रेरणा दी उस स्नायु तंत्र के पीछे हमारा मस्तिष्क है ब्रेन है उस मस्तिष्क के पीछे बुद्धि है जिसने निर्णय लिया कि इस पत्थर को पकड़ना चाहिए उसके पीछे हमारा मन खड़ा है जिसने प्रस्ताव रखा था कि इस पत्थर को पकड़ लिया जाए लेकिन उस मन को भी किसने प्रेरित किया था कि इस पत्थर को पकड़ा जाए और वो भी बड़े स्वतंत्रता से प्रेरित किया था कि हम पकड़ें या ना पकड़ें वहाँ पर एक स्वतंत्रता है यही स्वतंत्र शक्ति है जो हमारे भीतर सतत हमारे साथ उपस्थित सतत हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते लेकिन ये स्वतंत्रता हमारे सीमित स्वतंत्रता है शिव की तरह असीमित स्वतंत्रता नहीं है कई चीज़ें हम चाह के भी न कर पाते हैं क्योंकि हमारे शरीर की जो पांच कंचकों के कारण जो सीमा है कला विद्या राग रा, काल नीति जैसा हम सब जानते हैं उन पांच सीमाओं के भीतर ही हम उन काम कर सकते असीम काम नहीं कर सकते असीम ज्ञान नहीं ले सकते असीम तृप्ति नहीं ले सकते असीम यानी समय से बाहर जाकर कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए इन पांच सीमाओं की अंदर ही ये समस्त शरीर कार्य करता है जो हमारा शरीर का जो सिस्टम है पूरा वो आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करता है और कोऑर्डिनेटर का नाम ही वो पुरुष है जो इसके भीतर जीव रूप से ब्रह्म छिपा हुआ है। जो जीव है या हमारी आत्मा है एनिमल कॉन्शियसनेस है वही ब्रह्म है इसके आगे गुरुदेव कहते हैं कि वहाँ नेत्र वाणी मन इन में से किसी की पहुंच नहीं है यानी ना तो नेत्र उसको देख सकते वो पुरुष जो इसके पीछे खड़ा है नेत्र उसे नहीं देख सकते ना वाणी द्वारा उसका बखान किया जा सकता है ना हम उसको सुन सकते हैं वहाँ हमारी पहुंच नहीं है और बड़ी अजीब बात बताते हैं वो विद से परे है तुम जो कुछ जानते हो उससे परे है यानी जो जाना जा सकता है या तुमने जब तक जाना है उससे परे है और वो अविदित से भी परे है विदित से परे तो समझ में आता है लेकिन अविदित से भी परे ऐसा क्यों कहा गया विदित से परे तो हमने जो अब तक जाना है उससे परे है लेकिन अविदित से भी परे इसका मतलब जो अविदित है वो भी तो संसारी बात है अगर मैं आज किसी एक शहर में नहीं गया तो उस शहर का नक्शा मेरे लिए अविदित है अगर मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी तो उस किताब के कंटेंट मेरे लिए अविदित है किस किताब में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम तो उसको तो जाना जा सकता है लेकिन वो इंद्रियों से पाने जाने वाले ज्ञान से परे है उनका कहना का मतलब है कि तुमने अब तक इंद्रियों से जो जाना है उससे तो परे ही है लेकिन आगे तुम इंद्रियों से और कुछ भी जो जान सकते हो इस जीवन में उससे भी परे है यानी बाहर से आने वाला ज्ञान इंद्रियजन्य ज्ञान उस ब्रह्म को नहीं पकड़ सकता उस पुरुष को नहीं पकड़ सकता इसलिए इसको पकड़ने के लिए अंतर्मुखी होना जरूरी है ज्ञान के दो हिस्से हैं एक सांसारिक ज्ञान और एक अपने आप का ज्ञान एक वो ज्ञान जो इंद्रियों की दिशा में है वो समस्त संसार का ज्ञान जो इंद्रियों जिस पर लक्ष्य करती हैं आँखें जहाँ टिकाई जा सकती हैं कान जिस पर स्थिर किए जा सकते हैं हाथ जिस चीज़ को छू सकते हैं पैर जहाँ पर ले जा सकते हैं वो सब सांसारिक ज्ञान है और जो अब तक नहीं जाना गया उसको भी जान लेने के बाद भी ढेर सारा अनजाना रह जाएगा क्योंकि हर ज्ञान के साथ संसारिक ज्ञान के साथ अज्ञान का दायरा बढ़ता चला जाता है हर ज्ञान के बाद अज्ञान और बढ़ जाता है नए प्रश्न उठते हैं एक प्रश्न के जवाब के बाद दस नए प्रश्न उठते हैं उनमें से कईयों के जवाब आप एकत्रित करो जब तक और 50 नए प्रश्न खड़े हो जाएंगे इसलिए अनजान उनका दायरा बड़ा चला जाता है लेकिन वो क्या है ऋषि को किस बात के बारे में बताना है कि वो क्या है जो अज्ञात के दायरे में नहीं है उसे जानने के बाद अज्ञात का कोई दायरा नहीं उसे जानने के बाद अज्ञात की कोई आया हम पर नहीं है वही अंतिम रूप से ज्ञातव्य है अंतिम प्राप्तव्य है और उसको प्राप्त या ज्ञात करने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं है तो हमारा यह ज्ञान कहाँ से आता है ऋषि कहते हैं कि वो ज्ञान हमारी अंतर चेतना से आता है जिसे हम कहते हैं अक्रम ज्ञान इंटिटी नॉलेज या अंतर ज्ञान अंतर प्रज्ञा जो हमें कारण क्या है क्योंकि हम जितने ज्ञान के आदि हैं वो हमारी इंद्रियों से ज्ञान लेने के आदि हैं ये गर्म है ठंडा है दूर है पास है सुंदर है बदसूरत है कर्णप्रिय है या शोरगुल है या चमड़ी से छूने से खुरदरा है नरम है हमारे समस्त इंद्रियों इंद्रियोंजन ज्ञान से संसार बना हुआ है लेकिन वो ज्ञान जो परमेश्वर को समझाता है परमेश्वर का बोध देता है हम जिससे हमारे स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं और जो ज्ञान हमें आत्यंतिक रूप से इन करम फलों से मुक्ति दे सकता है वो ज्ञान इन इंद्रियों के पीछे खड़ा है और इंद्रियां सदा बहिर्मुखी होती हैं जैसे हम कई बार पढ़चों अज्ञाता माता होती हैं जो हमारे सिर पर अपनी योगिनियों सहित अपनी फौज सहित खड़ी है और हमको सतत संसार की दिशा में धकेलती रहती जैसे ये हम कोई अंतर्मुखी होने की कोशिश करता है तो उसे ये प्रेरणा मिलती रहे? अभी तो बाहर बड़े अच्छे अवसर हैं कमाई करने के बड़े अच्छे अवसर हैं घूमने के बड़े अच्छे अवसर हैं सुख भोगने के इन्हें छोड़ के कहाँ अंतर्मुखी हो रहा सतत वो हमें बाहर की ओर प्रेरित करती है उनमें से कोई विरला होता है जो इन सब प्रलोभनों से सामना करके इनसे दूर हो वो अंतर्मुखी हो जाता है और जहाँ वो अपने वास्तविक स्वरूप को खोजना चाहते वहीं पर हमारा सच्चा शिव खड़ा है वहाँ पे हमारा वास्तविक स्वरूप स्थित है और उसको देखने से उसको जानने से उसको इन आँखों से नहीं देख सकते उसको देखने की आँखें अंदर ही हैं उसी की आँखों से उसको देख सकती और उसी ज्ञान से जो आँखों की आँख है जो कानों का कान है उसी मन से मन के मन से जब हम उसका मनन करें तभी हम उसको समझ सकते हैं और इसी का नाम है इंटीट्यू नॉलेज जो किसी क्रम का मोहताज नहीं है एक बात। वो किसी ज्ञान का मोहताज नहीं है और ना वो किसी इंटेलिजेंस का बुद्धिमत्ता का प्रज्ञा का मोहताज है यहाँ पर आपके इंटेलिजेंस की कोई कीमत नहीं है ना आपके सांसारिक ज्ञान की कोई कीमत है कि हम कितने पढ़े लिखे विद्वान बुद्धिचतुर से युक्त या कितने आईक्यू वाले हैं वहाँ पर इसकी कोई कीमत नहीं वहाँ कीमत है आपके शांत हृदय की धीरता की सरलता की और हृदय में स्थित मोहब्बत की प्रेम की क्योंकि वहाँ पर प्रेम का साम्राज्य है जहाँ हम इस पूरे विश्व को पूरे ब्रह्मांड को एक इकाई मानने के लिए राजी हैं खड़े हैं हम पूरे ब्रह्मांड को ये स्वीकार करते हैं कि हम पूरा ब्रह्मांड एक इकाई है जैसे किसी कार का मालिक किसी कार के एक पुर्जे को नीचा ऊंचा नहीं मानता कि टायर है तो ये नीच ये स्टेयरिंग है तो बड़ी उच्च कुल का ऐसा कुछ नहीं वहां सब है सबकी बराबर से मान्यता है इसलिए इस ब्रह्मांड में हमारी दृष्टि जब तक ये विकसित नहीं होती कि ब्रह्मांड का हर व्यक्ति हर जीव या हर स्थिति हर काल हर स्थान वो चाहे हमें बुरा लगे चाहे भला वो समस्त शिव ही है और वो इस ब्रह्मांड का अनिवार्य हिस्सा है उसमें हम भेद नहीं कर सकते कि ये निर्वचनीय है या अनिर्वचनीय है ये निवार्य है या अनिवार्य है इनमें कोई भेद नहीं समस्त ब्रह्मांड एक यूनिट है जो शिव कहलाता है इस यूनिट का नाम ही शिव है तो ऋषि उसी शिव का एहसास देने का या यहाँ पर ब्रह्म कहते हैं उस ब्रह्म का बोध देने के लिए तत्पर हैं। उसे ये कहते हैं जो नेत्र का नेत्र वाणी की वाणी मन का मन है लेकिन वहाँ पर न तो नेत्र जाते हैं न मन जाता है न वाणी जाती है क्योंकि इनकी दिशा बाहर है अंदर तो इनकी पहुँच ही नहीं इनकी अगर हम बाहर का बहाव रोक देते हैं तो फिर हमारी अंतर चेतना प्रबल होने लगती है सचमुच में हम अपनी अंतर चेतना की आँखों को जीवन भर बंद करके रखते हैं अंतर चेतना के कानों को जीवन भर बन करके रखते हैं अंतर चेतना की आवाज़ को हम सुनने से मना कर देते हैं और यही कारण है कि हमारी दिशा मात्र संसार के होने के कारण परमेश्वर के बोध से दूर रह जाते हैं मात्र अगर हम सोचें कि संसार के उन सब कारणों को करते हुए हमारे हृदय में परमेश्वर स्थित हो जाएगा तो यह हमारी गलती है यहाँ पर ऋषि ये भी कहते हैं कि जब तुम नौका से पार हो जाओगे तो क्या उस नौका पर ही बैठे रहोगे कि नौका से उतरोगे स्वाभाविक है कि जिस साधन का हम उपयोग करते हैं उस साधन के बाद उस साधन को साध के लिए छोड़ना आवश्यक इसलिए कर्मकांड परमेश्वर तक ले जाने के बोध के रास्ते को स्पष्ट कर सकता है लेकिन चलना तो तुमको पड़ेगा इसलिए साहस की जरूरत है उसे चिपक नहीं सकते उस नाव से चिपक गए तो पार जाने का कोई मायना नहीं अब इसके आगे जो तीन चार श्लोक हैं बड़े सुंदर हैं जिसमें चारों श्लोक चारों श्लोकों में जो दूसरी लाइन है यह दूसरी पंक्ति है वो एक जैसी है चारों में यह द्वाचा न अभ्योदतम हो यह ना, ना वाग्य यानी जिसके जिसको वाणी के द्वारा आप जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते क्योंकि वाणी उसी के द्वारा व्याख्या करने की क्षमता प्राप्त करती है जिसको मन से मनन नहीं कर सकते क्योंकि मन उसी के कारण मनन करता हुआ कहा जाता है यानी वो उसके मन के पीछे खड़ा है और हम कहते मन मनन कर रहा है तो मनन उसका मनन नहीं कर सकता जिसके कारण मन मनन कर रहा है ऐसे ही श्रोत्र इंद्र के बारे में कर रहा है कि वो उसको नहीं सुन सकते क्योंकि उसी के कारण कानों को सुन रहा है ऐसा कहते हैं क्योंकि उसके पीछे खड़ा है तभी हम कहते हैं वो कान को सुन रहा है ये प्राणेन प्राणितेन यानी वो प्राणों का प्राण है और उसी के कारण हम कहते हैं कि इसमें प्राण है कि कोई जीवित है हम इसीलिए कहते हैं कि इसमें प्राण है क्योंकि वो प्राणों का प्राण है और प्राण उसमें है क्योंकि उसमें प्राणों का प्राण है और वो एक ही है जो कान का कान है चाहे आँख की आँख है चाहे मन का मन है चाहे प्राण का प्राण है वो मनन का मनन करने वाला का मन है और उस मन की जीवटता है वो सब कुछ उसके पीछे खड़ा है वो एक ही है इंद्रियाँ कितनी भिन्न भिन्न हैं लेकिन उनका कोऑर्डिनेटर एक ही है उनका लाइजन ऑफिसर एक ही है वो जो सबको एक साथ मिला के रखता है दूसरी लकीर क्या है वो कहते हैं तदेव ब्रह्म तो विद्या उसे तुम ब्रह्म जानो जिसकी बात अब कर रहे हैं अपन कि जो कानों का कान है जो प्राणों का प्राण है जो मन का मन है जो उस सबके पीछे खड़ा है जहाँ पर ना तो मन की पहुँच है ना आँखों की पहुँच है ना श्रोत्र की पहुँच है किसी चीज़ की किसी इंद्री की वहाँ पहुँच नहीं है लेकिन वो मन का मन प्राण का प्राण है वो इन सब इंद्रियों के पीछे खड़ा है इन सबका एकता करता है इन सब का कॉर्डिनेशन करता है उसी को तुम तदेव ब्रह्म तुम्हें विद्धि तुम वह उसी को ब्रह्म जानो उसके आगे वो क्या कहते हैं वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं नम यद इदम उपास न ईदम यद इदम उपासते तुम जिसकी उपासना करते हो यह वह नहीं है न ईदम यद इदम उपासते जिसकी तुम उपासना करते हो वह वह नहीं है नहीं तुम जिसको पाना चाहते हो जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है जो तुम्हारा ब्रह्म है जो तुम्हारा शिव है उससे तुम पाना चाहते हो जिसे तुम जानना चाहते हो जिससे बोधित होना चाहते हो जिसका तुम्हारा अंतिम रूप से ज्ञान प्राप्त करना ही इस जीवन का लक्ष्य है जिसकी तुम उपासना करते हो वह वह नहीं है न इदम यद इदम उपास चारों में एक ही लकीर अंत में बताई गई है कि न इदम यद इदम उपास वह वह नहीं है जिसकी तुम उपासना करते हो वरण वो है जिसके द्वारा उपासना की जाती है जिसके द्वारा देखा जाता है जिसके द्वारा सुना जाता है जिसके द्वारा मनन किया जाता है वही पुरुष है वही ब्रह्म है वही आपके जीव की आत्मा है जिसके कारण ये समस्त इंद्रियाँ अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं जिसके कारण ये समस्त इंद्रियों का अपना अस्तित्व है न कि वो जिसकी तुम उपासना करते हो हम कई देवों की उपासना करते हैं कई देवियों की देवताओं की उपासना करते हैं वैदिक काल में पहाड़ों की नदियों की प्रकृति की उपासना प्रसिद्ध थी सूर्य चंद्र तारे इंद्र वर्षा वायु पंच पंचमहाभूतों की उपासना होती थी धरती की समुद्र की अग्नि की तो उन सब कि जो उपासना होती थी उस उपासना के बारे में कहते हैं न इदम यद इदम उपासते, वह वह नहीं है जिसकी तुम उपासना कर रहे हो वरन जो उपासना कर रहा है इन सब की, उसका वास्तविक स्वरूप है उपासना करने वाले की उपासना कैसे करोगे मैं स्वयं की पूजा कैसे करूँगा मैं स्वयं को कैसे देखूँगा मेरी आँखें मुझे स्वयं को कैसे देखेंगी मेरे कान स्वयं ही को कैसे सुनेंगे इसलिए हम जो बाहर उपासना करते हैं ऋषि कहते हैं कि ये वो नहीं है जिसकी तुम उपासना करते हो वर वो इन सबके पीछे खड़ा है तो ये हमारा प्रथम खंड था केनोपनिषद का किसके द्वारा प्रेरित ये समस्त इंद्रियां ये मन अपने अपने विषयों में गिरते हैं किसकी इच्छा है उस इच्छा का ये पालन करने के लिए मजबूर हैं कौन है जो इन्हें अपने अपने विषयों में प्रवृत्त करता है और ये किसके लिए काम करती है और कौन है जो इनको आपस में तालमेल से रखता है इनके सामंजस्य को कौन बनाए रखता है कौन इनको कोऑर्डिनेट करता है ये प्रश्न है और ऋषि इसके उत्तर में बताते हैं कि वो कानों का कान है आंखों की आँख है मन का मन है क्योंकि वो प्राणों का प्राण है और वो इन सबको प्राण मन और समस्त इंद्रियाँ और हमारा अंतःकरण इन सबको वो जीवित रखता है प्राण को भी वो जीवित रखता है जिस जो हमें जीवित रखता है इस तरह से ऋषि उस सब के बीच में एक तत्व को बताते हमारा शरीर पंच पंचमहाभूतों से बना है जिसमें धरती जल अग्नि वायु आकाश ये पांचों तत्व हमारे शरीर में है इसके बाद उस पांच तत्वों के बाद ये शरीर जो पंच पंचमहाभूत हैं वो उसके बाद भी ये शरीर निर्जीव है जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया था कि उन्होंने जब बनाया समस्त पंच महाभूतों को मिश्रित करके लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं थी उसमें तब परमेश्वर ने स्वयं प्रवेश किया तब तो वो हलचल आरम्भ हुई इसलिए इस जीवन में हमको जहाँ पर भी हलचल दिखाई देती।, देती है एक्टिविटी दिखाई देती है जहाँ जीवंतता दिखाई देती है वहाँ पर ब्रह्म के दर्शन करना चाहिए वहाँ शिव के दर्शन करना चाहिए नाम का भेद बात देखिए, लेकिन हमारी दृष्टि इतनी पैनी हो कि समस्त ब्रह्मांड में ब्रह्म के दर्शन हो अब हम कहेंगे कि हम आत्मा के लिए अंतर्मुखी हो रहे थे अब पूरे ब्रह्मांड की ओर बात कर रहे हैं लेकिन ये सत्य है कि जो अंदर के अंदर ही समस्त ब्रह्मांड है हमारे आत्मा में ही समस्त ब्रह्मांड है हमारी आत्मा का प्रकाश ही बाहर हमें द्वे दृष्टि है जब तक जब तक हमको दिखाई देता है कि अच्छा है बुरा है अपना है पराया है दूर है पास है ये भूतकाल है भविष्यकाल है लेकिन जब हमारी दृष्टि इन सबसे हट के हमारी वास्तविक चेतना पट जाके टिक जाती है तो उस समय ये भेद मिट जाता तब हमें सत्य का ज्ञान होता है कि वो चैतन्य इस समस्त समय सीमा से भी परे है वो अंतरिक्ष की सीमाओं से भी परे है वो पंच पंचमहाभूतों की सीमाओं से भी परे है इसलिए उस ब्रह्म को तो जान जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है और जिसे तुम उपासना करते हो जिसे तो उपास्य के रूप में जानते हो वह वह नहीं है नई ईदम यद इदम उपास ये हमारा संक्षिप्त संदेश केनोपनिषद के, के प्रथम खंड का है हम इस वार्ता को हमारे आगे फिर से जारी रखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद guru narayana narayana narayana guru narayana narayana narayana guru narayana narayana narayana guru narayana narayana narayana guru narayana narayana narayana guru narayana narayana गुदेव जय सखी सरकार की जय की जय ओम भद्रम कर्णिशणुयां देवा हा, भद्रम पश्ये म्षीज्रा स्त्री रंगस्तुवास्थनुभ वशेमह देवि यदा ओं सहनावतु सहनौन सह वीर कर्वावे तेजस्वी नाम वधित महाविद्विषा ओम स्वस्तिना इंद्रो न इंद्रो स्वस्तिपूषा विश्वदा स्वस्ति स्वस्तिनो हरिष्टनेतिनो ओम पूर्णमद पूर्णमेद पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्णमा पूर्णमेवशिष्य ओं शाति शांति शांति